एसपी साहब ने भी विक्रांत के काम के लिए उसकी खूब सराहना की और उन्होंने विक्रांत से यह वादा भी किया कि वो अपनी तरफ से नंदू को सख्त से सख्त सजा दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे और इसके साथ ही विक्रांत जिस काम के लिए असल में यहाँ पर आया हुआ था उस काम में भी उसकी पूरी मदद की जाएगी एसपी साहब ने साफ तौर पर विक्रांत से कहा कि विक्रांत जी आपको जब और जहां मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी मैं आपके लिए हाजिर रहूंगा मैं आपको फुल सपोर्ट दूंगा जितना मुझसे हो सकेगा उतना करूँगा अंत में एसपी साहब ने इंस्पेक्टर करण को भी ऑर्डर दिया कि वो विक्रांत की मदद के लिए जो कुछ हो सके सब करे एसपी साहब के जाने के बाद आखिरकार विक्रांत को खुद के लिए टाइम मिला अब वो आराम से रूही द्वारा भरे गए व्हाइट बोर्ड को पढ़ सकता था इस बार रूही भी तरीका सीख चुकी थी ऐसे में जितनी देर तक विक्रांत व्हाइट बोर्ड को पढ़ता रहा वो चुपचाप खड़ी होकर उसे देखती रही विक्रांत तकरीबन बीस मिनट तक व्हाइट बोर्ड के एक एक हिस्से को देखता रहा और फिर अचानक ऐसी कहा मुझे भूख लगी है लेकिन मैं ये हॉस्पिटल वाला खाना नहीं खाऊंगा तुम रोड क्रॉस करके एक नॉन वेज रेस्टोरेंट है वहाँ बहुत अच्छा नॉन वेज मिलता है अच्छा मेरे लिए एक कप कॉफी ले आना विक्रांत ने थोड़ी तेज आवाज में अपने हाथ से करण को इशारा करते हुए कहा और फिर से वो वाइट बोर्ड की तरफ देखने लग गया इस दौरान उसने अपना सिर उठाकर करण की तरफ देखा भी नहीं ठीक है इंस्पेक्टर करण ने जवाब दिया और फिर तुरंत ही किसी पुलिस वाले से फोन पर बात करने लग गया इस टाइम विक्रांत ने व्हाइट बोर्ड की तरफ इशारा करते हुए कहा कल रात मुझे केशव पंडित का कन्फेशन काफी अजीब लगा वो बहुत शांति से और बिना किसी खीज के सब कुछ बताया जा रहा था उसने अपनी तरफ ऐसी कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं की ना तो गाजियाबाद के बारे में कुछ छुपाया और न ही जामनगर के ऑयल्ड स्कूल वाले इंसिडेंट के बारे में कुछ छुपाया और अगर उसका सच में गाजियाबाद वाले केस से कुछ कनेक्शन है तो फिर उसे इस तरह से सब कुछ खुलकर तो नहीं कहना चाहिए फिर विक्रांत ने आगे कहा और सबसे जरूरी बात वो अपने कन्फेशन में गुजरात के दंगों वाली बात क्यों उड़ा रहा है हम सबको पता है कि डेविल केस उसी टाइम हुआ था जब दंगे शुरू हुए थे तो इसलिए मुझे लग रहा है की वो दंगे की चर्चा किसी खास मकसद से कर रहा है तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है की केशव भले ही डेविल केस का असली कतिल नहीं है लेकिन उसे इस मर्डर केस के बारे में काफी कुछ पता है और शायद इसीलिए वो कुछ भी बताने से डर नहीं रहा है हम्म, वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन उसे विक्रांत का पिछली रात वाला बिहेवियर याद आ गया ऐसे में उसकी कुछ कहने की भी हिम्मत नहीं हुई तुमने कल रात कहा था ना कि कतिल कोई ऐसा है जो हमेशा केशव के साथ साथ रहता है या वो उसको हमेशा फॉलो करता रहता है विक्रांत ने कुछ पल सोचने के बाद सवाल किया पर तो रूही ने अपना सिर सहमति में हिला तो दिया। लेकिन उसकी आंखों में संदेह का भाव देखा जा सकता था उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर विक्रांत क्या सोच रहा है तुम खुद सोचो हम इस प्वाइंट ऑफ व्यू से दो तरह की कहानी बना सकते हैं। विक्रांत ने व्हाइट बोर्ड की तरफ इशारा करते हुए कहा पहला तो ये की केशव पंडित गाजियाबाद मर्डर केस का असली कतिल है मंदीप उर्फ मनु को मारने के बाद जब वो पुलिस उस पर शक नहीं कर सकी तो इससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा और वो धीरे धीरे कत्ल करने का आदी हो गया अब उसे कत्ल करने में मजा आने लगा वो हर शख्स को मारने लगा जो किसी दूसरे को टॉर्चर करते थे या उन्हें परेशान करते थे बाकी लोगों को भी उसी तरीके से मार रहा था जैसे उसने मन्नू को छत से नीचे धकेल कर मारा था फिर विक्रांत ने कहा तो जब वो गाजियाबाद में था और काम कर रहा था तब उस टाइम वो अपने लिए टारगेट ढूंढ रहा था और फिर जैसे जैसे उसे टारगेट मिलता जा रहा था वो उनका मर्डर करता जा रहा था इतना कहने के बाद विक्रांत कुछ देर के लिए रुक गया और फिर थोड़ी देर बाद उसने दोबारा से बोलना शुरू किया लेकिन इसमें बहुत सी चीजें हैं जो मुझे समझ में नहीं आ रही सबसे पहली बात तो केशव की जो मानसिक स्थिति है वो इस मर्डर के अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठ रही है और दूसरी बात ये की केशव क्यों सब कुछ खुलकर बता रहा है वो ना तो गाजियाबाद का नाम लेने से डर रहा है और ना ही जामनगर वाले इंसिडेंट के बारे में बताने से हिचकिचा रहा है ये दोनों चीजें बहुत अजीब सी लग रही है जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है इसमें फिर विकांतरेगा तो इसलिए मुझे लग रहा है कि केशव ने हमें ये सारी चीजें सिर्फ दो ही रीजन से बताई हैं पहला तो ये हो सकता है कि वो डेविल मर्डर केस में इन्वॉल्व ही नहीं है या फिर वो किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है जहां तक मेरा मानना है केशव पंडित डेविल केस का असली मर्डरर नहीं है किसी को बचा रहा है लेकिन किसको भले ही रूही आज खुद के बोलने पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी लेकिन इस बात पर वो अपनी उत्सुकता को नहीं दबा सकी आपको क्या लगता है इस मर्डर केस में कोई पूरी किलिंग टीम इन्वॉल्व है क्या जो केशव उस टीम में किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है अच्छा करते हुए इस बार चलो ये मान लेते है कीशव मर्डर नहीं है बल्कि कोई उसका साथी जो की हमेशा उसके साथ रहता है वो मर्डर कर रहा है तो अगर ऐसा कोई शख्स है तो वो केशव का बेहद करीबी उसे केशव के बारे में सब कुछ पता है वो केशव को तब से जानता है जब वो जामनगर गया हुआ था वहाँ जाकर उसने केशव का बदला लेते हुए मन्नू का खून किया फिर वो शख्स केशव के साथ गाजियाबाद में भी था वहां पर उसने डेविल मर्डर केस को अंजाम दिया। कहने का मतलब डेबिले शख्स हमेशा की तरह केशव के साथ साथ रहा है विक्रांत फिर गहरी सांस लेते हुए कहा गा। और गाजियाबाद में जो विक्टिम्स थे उन्होंने केशव के साथ कुछ गलत नहीं किया था ये भी हो सकता है की केशव उन लोगों को जानता भी ना हो लेकिन इस शख्स ने उन सभी को ढूंढा जो किसी न किसी को टॉर्चर कर रहे थे और फिर उन लोगों को अपना शिकार बनाया और इस किलर का केशव के साथ जरूर कुछ न कुछ क्लोज रिलेशन है कोई बड़े ध्यान से विक्रांत की पूरी थ्योरी को सुन रही थी उसके चेहरे पर खौफ का भाव भी देखा जा सकता उसने विक्रांत की पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद कहा अच्छा आपकी कहने का मतलब ये है की जो स्टूडेंट्स केशव के साथ गाजियाबाद गए थे उनमें से कोई मर्डर हो सकता है मतलब कातिल केशव का कोई क्लासमेट है हाँ विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा कहने का मतलब ये शख्स केशव का कोई करीबी था उसके साथ साथ रहता था इसीलिए तो कंधे पर हाथ रखकर उसके बगल में बैठ गई और फिर उसने हल्की सास छोड़ते हुए सवाल किया सर आप गजब हो जब कल रात मैंने यही बात कही थी तो आप मेरे ऊपर चिल्लाने लगे और अब खुद ही ये कह रहे विक्रांत ने तुरंत ही बहाना बनाते हुए कहा तुम कुछ गलत मेशन दे रही थी इसलिए डांटा था देखो अब मेरे बताने के बाद तुम्हें सब कुछ कितनी जल्दी समझ में आ गया है ऐसा है तो हमें उन लोगों का पता लगाना चाहिए न जो केशव के साथ गाजियाबाद में गए हुए थे हाँ और ये आदमी जहाँ तक है दंगे के बाद ही वापस लौटा है। जैसे केशव गया था और उसी टाइम गाजियाबाद वाला सीरियल मर्डर केस भी क्लोज हो गया विक्रांत ने कहा रोहित को कुछ समझ में नहीं आ रहा था ऐसे में उसने घबराते हुए सवाल किया वाकई में ये आदमी तो बहुत ज्यादा खतरनाक है वो वापस अपने घर ही गया या कहीं और